संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में रक्षा, रक्षा बंधन के पावन पर्व, पर्व पर प्रस्तुत है मधु शुक्ला की कविता राखी आई है भाई है परदेश बहन की राखी आई है राखी के संग प्यार भरी एक पाती आई है हल्दी कुमकुम अक्षत रोली कस्तूरी चंदन विश्वासों की डोर लिए आया रक्षा बंधन आशीषु के तिलक सगुन के नेह भरे धागे बांध रहा मन को पावन रिश्तों का अपनापन लेकर नई उजास दीप की बाती आई है राखी के संग प्यार भरी एक पाती आई है माँ का लिखा दुलार पिता का प्यार भरा संबल ओढ़ लिया जो भरी शीत में नरम नरम कम्बल आखर आखर लगे छलक ने भावो के कल से भीगो गया फिर एहसासों को जैसे गंगा जल से तोड़ मौन के बांध नदी बरसाती आई है राखी के संग प्यार भरी एक पाती आई है खेल खिलौने झूले लौटा वो बचपन त्योहारों की चहल पहल खुशियों के घर आंगन उभरे इंद्रधनुष यादों के मन के अंबर में सुंदर परी कथाओं वाले वो कजरी के वन, वन गीत नए सावन के पूर्वा गाती आई है राखी के संग प्यार भरी एक पाती, पाती आई है राखी के संग प्यार भरी एक, एक, पाती एक पाती आई है अभी आप सुन रहे थे मधु शुक्ला की कविता राखी आई है वाचक स्वर भारती परिमल